द्वारका हल्की क्या सुंदर धन भाई नंद करके तो बड़ा घर में चलकर कर हूं। लाला जी सामल शामिल शाह शा शा का कौन सा आके शामिल आपकी भाई वाह धोखा हुआ सारा शाह का पता नरसिया ने हमारे साथ सचमुच धोखा ठंडी कहीं का से ऐसी आशा तो नहीं राम राम भगवान का भक्त बनाता था भाई यहाँ कोई सामलशाह को पूछ रहे थे हाँ हाँ हम ही उनको ढूंढ रहे थे क्या आप उनका पता बता देंगे मैं ही शामल हूँ ये लो अपने सात सौ रुपया मैंने कहा था ना नरसिया हुई ठीक ही लिखी है नरसिया बड़े ही धर्मात्मा है अरे पर वो सामलशाह शाह कहाँ गए मैं तो रुपए के ही ख्याल में लग गया था है? अभी यहाँ थे और अभी अंतर ध्यान ओ भोले नंदू वो तो साक्षात द्वारका भगवान थे भगवान अपने भगत की टेक रखने के लिए स्वयं आए थे ऐसे मूर्ख है हम जो उनको पहचान न पाए भगवान भक्तों के बस में रहते हैं नरसी के प्रताप से हमें भी प्रभु के दर्शन हुए कितना तेजस्वी रूप था उनका नरसी भगत की सावलख्या की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 नरसिंह महाराज आ गये आइए आइए भक्त ग्रंथ पठारिये बैठिए कहिए क्या है महाराज हम लोग द्वारका के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रास्ते में चोरों चकारो का बड़ा भय है इसलिए हमारी इच्छा है कि खर्च के रुपए यहाँ किसी फेड के पास जमा करा दें और श्री द्वारका में किसी फेड के नाम तो क्या आपने हुई कई जगह की सब ने कहा की नर उनका वहाँ बड़ा लेन है राधे गोविंद राधे गोविंद माँवलिया का चाकर हूँ मेरे तो लाइये काम हुंडी कर देता हूँ वही हार, पत माखन चाखन हार है ये लीजिए सात सौ रूपए ये रही आपकी हुंडी। काजी में श्री श्रावल शाह के पास ले जाइए वही मेरी सब हुआ उतारते हैं राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हे भगवान आपके भरोसे ही मैंने ये हुंडी लिख दी है ये आपके नाम ही पर संत महात्माओं तथा निर्धनों को बांट रहा हूँ आपके भक्तों की सेवा में लगा रहा हूँ और हुडी तो आप ही तारेंगे मोरी कुंडली तारियो नाथ जी मोरी कुंडली तारियो नाथ जी नन्हे देखे भगत तेरे पाद जी बरगो देखे भगत तेरे पाद जी मोरी कुंडली तारियो नाथ जी मोरी कुंडली तारियो नाथ जी बिनो जिन आधार सब सता प्रभु तेरे नाम छठघट के बाकी प्रभु अंतरयामी घट घट के बाकी प्रभु अंतरयामी मेरी पर चरणों में आज जी मेरी तिर चरणों में आजगी नाथ जी मेरी बताइनाथ जी नंदनाये सारी प्रभु नंदनाये Jabu na matera, ba tu ba tuji. Jabu na matera, ba tu ba tuji.